शो no टॉक, जीवन संगीत नंबर no. थ्री दो तीन बातें हैं एक तो राग द्वेष से हल्के होने में हमने ये मान लिया कि राग द्वेष से हम भारी हैं कल भी रात में वो कहा सुबह भी वो मैं कहा ये बिल्कुल भ्रांति है और इसको मानके अगर आप मिटाने चलिएगा आप कभी नहीं मिटा पाएंगे तो मेरा कहना ये नहीं कि राग द्वेष से कैसे हल्के हों मेरा कहना है पहले ये जाने कि राग द्वेष और आप एक हैं या दो हैं बस इसकी खोज करें इसका पूरा विश्लेषण करें अपने मन में कि राग और मैं एक हूं कि अलग अलग और जितना आपको साफ होता चला जाएगा कि मैं अलग हूं राग वो रहा द्वेष वो रहा मैं ये रहा जितना ये भाव गहरा होगा राग द्वेष क्षीण होते चले जाएंगे जिस दिन ये बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी कि मैं सबसे पृथक हूं न कोई राग है न कोई द्वेष है उस दिन बाहर हो गए यानी सच में तो कोई राग द्वेष के भीतर नहीं है जो, जो बात में कहना चाहता और उसको मान लिया कि हम राग द्वेष में हैं फिर बड़ी कठिनाई होगी फिर उससे निकलने का उपाय करना पड़ेगा इसका साक्षी भावभर एकमात्र उपाय है राग के भी साक्षी बनिए द्वेष के भी साक्षी बनिए सिर्फ साक्षी बनिए। बचने की कोशिश मत करिए न भागने की कोशिश करिए जब राग आए तब साक्षी बनिए कि राग आया मैं देख रहा हूं कि राग आया मैं ये अलग हूं राग ये रहा जब द्वेष आए तो देखिए कि द्वेष आया ये द्वेष आ रहा है मैं अलग हूं ऐसे जैसे अंधेरा आता है तो देखते हैं हम उजेला आता है तो देखते हैं अभी यहां उजेला है बैठे रहे सांझ होगी अंधेरा आ जाएगा तब हम ये नहीं कहेंगे कि मैं अंधेरा हो गया तब हम कहेंगे अब अंधेरा आ गया फिर सुबह होगी हम कहेंगे उजाला आ गया और मैं मैं तो अलग हूं अंधेरा आता है उजाला आता है जाता है चला जाता है राग और द्वेष भी ऐसे ही आ और जा रहे हैं उनके पीछे मैं अकेला खड़ा हूं अलग खड़ा हूं भ्रांति ये हो रही कि राग आता है तो उसको पकड़ लेता हूं कि ये मैं हूं द्वेष आता तो पकड़ लेता हूं कि ये मैं हूं ये जो आइडेंटिटी हो जाती है बस इसको ही तोड़ देना है और तोड़ने के लिए आप कुछ करेंगे नहीं तोड़ने के लिए सिर्फ इसको देखना काफी जैसे जब क्रोध आए तो ये देखें कि क्रोध आ गया है और आप हैरान हो जाएंगे जैसे ये पता चला कि क्रोध आ गया है और मैं अलग खड़ा हूं आप देखेंगे कि क्रोध धुएं की तरह छीन होकर उड़ गया आप खड़े रह गए क्रोध अब नहीं तो जो भी वृत्ति आती हो सिर्फ साक्षी हो जाए एक विटनेस हो जाए व्यक्तियों के संपर्क में आते ही उभर तो जाता है उभरने तो अभी मैं कुछ कह नहीं रहा कि नहीं उभरेगा ये मैं कहा कह रहा हूं मैं ये कह नहीं रहा कि नहीं उभरना चाहिए ये भी नहीं कह रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं जो हो जाता है उसके साक्षी बने साक्षी बनने से वो धीरे धीरे नहीं हो जाएगा सब व्यक्ति के संपर्क में आएंगे आप लेकिन बीच में कुछ नहीं उभरेगा तब उधर एक व्यक्ति होगा इधर एक व्यक्ति होगा बीच में कुछ भी नहीं होगा न राग होगा न द्वेष होगा यानी अगर इसे ठीक से समझे तो हमारी अमूरछा हमारी अमूरछा ही राग द्वेष से मुक्ति का उपाय है और हमारी मूर्छा ही राग द्वेष में गिर जाना बेहोश है हम और इसलिए पकड़ लेते हैं एकदम जो भी आ जाता है जब क्रोध आता है तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे क्रोध आ रहा है ऐसा लगता है कि मैं क्रोध हो गया हूं अगर बहुत गौर से दिखे तो मैं क्रोध हो गया आग जल गई मैं ही आग हो गया उस वक्त ऐसा थोड़ी है कि हम म, क्रोध में आके किसी को मार रहे हैं हम क्रोध हो गए और मार रहे हैं इसलिए तो क्रोध के बाद ऐसा लगता है कि अरे ये मैंने कैसे कर दिया मैं तो कभी नहीं कर सकता था फिर ये कैसे हुआ आप थे ही नहीं मौजूद आप बिल्कुल सो गए क्रोध ही सब कुछ हो गए तो वो, वो सब करवा रहा फिर पछताते हैं लेकिन जो भूल क्रोध करने में की थी वही भूल पछताने में कर रहे हैं उस वक्त मान लिया था कि मैं क्रोध हूं अब मान रहे हैं कि मैं पछतावा हूँ बुनियादी भूत वही अब आप ये समझ रहे हैं मैं पश्चाताप कर रहा हूँ मैं पश्चाताप हो गया हूँ रो रहे हैं छाती पीट रहे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या होगा ये नहीं होना चाहिए अब आप कहते हैं मैं छोड़ूंगा पहले आपने पकड़ने की भूल की अब आप कहते हैं छोड़ूंगा इसलिए मैं कहता हूं पकड़ना भी ना समझिए छोड़ना भी ना समझिए ये जानना समझदारी है कि मैं अलग हूं और ये अलग है न पकड़ना है ना छोड़ना है तो इसकी तो क्रमिक जागरूकता चाहिए 24 घंटे जब भी कोई घटना घटती हो तब इतना होश रखें कि क्या हो रहा है मैं अलग हूं या नहीं और ये अलग होने का भाव बढ़ता चला जाए जैसे अभी आप सुन रहे हैं आप चाहें तो रागाविष्ट होकर सुन सकते और चाहे तो द्वेष आविष्ट होके सुन सकते और चाहे तो सिर्फ सुन सकते तीनों बातों सुन सुनते वक्त अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ये बात ठीक है इसको पकड़ने और करें राग शुरू हो गया। अगर सुनते वक्त आप ये सोच रहे हैं हमारी किताब की ये बात खिलाफ है हमारे साथ में जो लिखा है वो ये गल, वो ये गड़बड़ बात है ये हम नहीं सुन सकते ये नहीं सुनना चाहिए बिल्कुल गलत तो आप द्वेफ आविष्ट हो गए फिर भी आप नहीं सुन रहे तीसरा उपाय यह है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं और पीछे जो खड़ा है उसे ना कोई राग है ना द्वेष है ना वो ये कहता है ये गलत है ना वो ये कहता है ये सही वो सिर्फ सुनता है सुन लेता है और इस सुनने से जो समझ पैदा होगी वो राग द्वेष से मुक्त होगी मगर ऐसा हम कहते और ऐसा प्रत्येक क्रिया में प्रयोग करें तो धीरे दीर धीरे राग द्वेष से छूटते नहीं हैं पाते हैं कि कभी बंधे ही नहीं थे जो मेरा जोर है बहुत वो ऐसा नहीं होता कि किसी दिन आपको पता चलेगा राजद्वेष से छूट गया आप अगर ऐसा पता चला तो गलती जारी पता चलेगा मैं कभी बंधा ही नहीं था जैसे एक आदमी रात सोया है इस खाट पर नींद लग गई और सपना देखता है कि कलकत्ते में या टोकियो में अब वो सपने में बड़ा बेचैन होता है कि मैं कितने दूर निकल आया उदयपुर से और किसी से पूछता है कि मैं उदयपुर कैसे वापिस जाऊं अब क्या कहोगा तो क्यों निकल आया घर हजार काम पड़े मैं तो घर सोया था उदयपुर में और टोक्यो आ गया सुबह मुझे उदयपुर होना है अब मैं कैसे पहुंचू कौन सा जा, हवाई जहाज पकड़ू कौन सा जहाज पकड़ू पहुंच पाऊंगा सुबह तक कि नहीं ठीक पूछ रहा है क्योंकि जहां तक उसके माइंड का संबंध है वो टोक्यो में पहुंच गया है बाकी वो कहीं गया नहीं वो यहीं पड़ा हुआ है सुबह आंख खुलती अब वो हैरान होता है कि मैं कैसे वापिस आ गया टोकियो चला गया था टोकियो से वापस कैसे आए लेकिन जागते वो पाएगा कि न मैं गया था और न मैं आया मैं यहीं था जाने का भ्रम हुआ था फिर आने का भ्रम भी हुआ क्योंकि जाने के भ्रम से आने का भ्रम पैदा होता है तो राग से पकड़े होने का एक भ्रम है राग छूट जाने का दूसरा भ्रम है और जो, जो दोनों भ्रम से छूटता उसको हम वितग कहते वीतराग का मतलब है कि जिसने ये जाना कि मैं दोनों के पार हूं वीत का मतलब बियड वीत का मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया वीत का मतलब यह नहीं कि छोड़ दिया वीत का यह मतलब है कि मैंने कभी न पकड़ा था न कभी छोड़ा आई वॉस बियंड और इस भ्रम में पड़ गया था कि उलझाऊ एम बियड बियंड वॉस बियड एम बियॉन्ड तो है ही वो तो जब जानेंगे आप तो जब आपको लग रहा था कि भीतर हूं जब आप जानेंगे तब आप पाएंगे कि तब भी भीतर नहीं था और भीतर नहीं हूं ये तो साफ ही है तो इसलिए छोड़ने की भाषा में मुझसे मत पूछिए छोड़ने की भाषा ही को मैं अज्ञान की भाषा मानता हूं क्योंकि वो पकड़ने के अज्ञान की बाई प्रोडक्ट है छोड़ना किसी ने पकड़ा है कोई छोड़ता है कोई अपनी पत्नी को पकड़े हुए है हालांकि जब वो पकड़े हुए तब भी पत्नी अलग है वो अलग है और लाख उपाय करे तो भी पकड़ा कोई पकड़े हुए नहीं कोई पकड़े हुए नहीं कितनी पत्नी को पकड़ो क्या पकड़ोगे जिसको पकड़े हो वो पत्नी नहीं और जो पत्नी है वो हाथ के बाहर है बिल्कुल मुठ्ठी के बाहर इसलिए तो रोज कल है कि पकड़े भी पकड़े हुए लेकिन पूरा पाते हैं कि पकड़ नहीं जो कह पकड़े हुए वो एक भ्रम है फिर एक दूसरा कहता है मैं पत्नी को छोड़कर जा रहा हूं लेकिन वो छोड़ने का भ्रम पकड़ने की बाई प्रोडक्ट अब वो कहता है कि हम पत्नी के पास नहीं आएंगे हम पत्नी को देखेंगे हम जंगल जाते हमने पत्नी को छोड़ दिया एक जैन मुनि 20 साल पहले छोड़ा जब तो उनके में जीव नहीं था तो बहुत दंग रह गया 20 साल पहले कभी उन्होंने पत्नी को छोड़ा 20 साल बाद पत्नी मरी वो काशी में थे उनको खबर पहुंची तो उनकी जीवन कथा में जिसने लिखी है जीवन कथा उसने लिखा है कि अद्भुत घटना घटी जब खबर पहुंची उन्होंने कहा कि चलो झंझट छूटी तो उसने तारीफ में लिखा है ये कि कैसा त्याग कि पत्नी मर गई तो भी उन्होंने कहा कि झंझट छूटी मैंने उस लेखक को लिखा कि तुम निहायत पागल हो और अगर उनने ये कहा तुमसे भी ज्यादा पागल वो मुनि थे क्योंकि जिसको 20 साल पहले छोड़ाए थे अब भी झंझट बाकी थी जो तुम कहते हो झंझट छूटी अभी बड़े मजी की बात बीस साल पहले उस पत्नी को छोड़ के चले आए थे लेकिन जिसको छोड़ के चले आए थे वो अपनी थी ये भ्रम कायम है क्योंकि छोड़ा तभी था क्योंकि अपनी थी वो अब भी अपनी है छोड़ी हुई अपनी है और उसकी झंझट जारी रही होगी कहीं इनर किसी तल पर मन के झंझट जारी रही होगी कि पत्नी वहां है जिसको छोड़ दिया है उसको कभी पकड़ा था अब ये छोड़ दिया ये दूसरा भ्रम साल बाद हाँ अब वो मर गई है तो वो कहते चलो झंझट मतलब झंझट बीस साल चलती जो पत्नी छोड़ने से नहीं छूटी पत्नी मरने से छूटी थोड़ा सोचना पड़ेगा और जो पत्नी छोड़ने से नहीं छूटी थी वो पत्नी के मरने से कैसे छूट जाएगी यानी पत्नी तो एक वर्ष में मर चुकी थी अब बीस साल से इसके लिए कोई मतलब न था आदमी के लिए वो अब भी नहीं छूटेगी तो मेरा कहना ये है कि छोड़ने पकड़ने की भाषा नहीं जो हो रहा है उसे देखने की भाषा कि क्या हो रहा है बस और हम उसमें कितने डूबे हैं कि बाहर है? और जिसके पैर में कांटा लग गया उससे हम कहेंगे दूसरा कांटा ले आओ इसका कांटा निकालें वो आदमी का मैं एक से परेशान हूं और आप दूसरा किस लिए बुलाते है? मैं तो कांटे से मरा जा रहा हूं आप दूसरा बुलाते है? और हम उस समय के तू ठहर जरा पहले कांटे को हम दूसरे से निकाल लेंगे हम कांटा ले आए बामुश्किल वो दूसरे को पैर में डालने दे वो कहे कि एक से हम परेशान हैं तुम दूसरा डालते हो फिर हम दूसरे से निकालने पहले वाले और तब वो कहने लगे वो हम दूसरे कांटे को संभाल के अपने पैर में रखेंगे क्योंकि इसने पहले वाले कांटे को निकलवा दिया ये बड़ी कृपा है इसकी हम इसको रखेंगे तो हम उससे कहेंगे कि नहीं दूसरे कांटे को भी फेंक दो दूसरे का उपयोग इतना था कि वो पहले को निकाल दे फिर इसका कोई उपयोग नहीं समझे ना तो मैं विश्वास को निकालने को कहता हूं विचार की क्रांति से और जब विश्वास जड़मूल से फे फेंक जाए अंधापन जड़मूल से फेंक जाए तो फिर विचार को भी फेंक देना है इसलिए फिर निर्विचार वो तीसरी सीढ़ी विश्वास एक सीढ़ी है वो सबसे नीची सीढ़ी है दूसरी सीढ़ी विचार है और तीसरी सीढ़ी निर्विचार है नहीं बस यही मिलूंगा मैं एक ग्रुप को मिलता जाऊंगा आप बुला लेंगे वहां में जाने वाला नहीं बस ये उठता है बस ये बात सुनिए दूसरा ग्रुप दु� आया हम समझे मेरा मतलब तल है जो अभी विचार में क्रांति नहीं कर सकता वो निर्विचार क्या होगा क्योंकि निर्विचार तो विचार मात्र को छोड़ना है, विचार में क्रांति गलत विचार को छोड़ के ठीक विचार को पकड़ना और विचार की क्रांति तो विचार को ही छोड़ देना वो तो आत्यंतिक क्रांति है वो आखिरी क्रांति है मेरा मत सुन रहा तो हम सब विश्वास से घिरे हुए तो इनसे मैं कहता हूं कि विश्वास को छोड़ो विचार को लाओ और जब विचार आता है तो मैं कहता हूं अब विचार की भी कोई जरूरत नहीं इसे भी जाने दो अब निर्विचार हो जाए और ऊपर है उसकी गति दोनों बातें कहता हूं दो तल पर बातें हैं विरोध उसमें नहीं है विरोध उसमें नहीं है जैसे एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है मकान पर वो एक सीढ़ी पर पैर रखता है हम कहते हैं पहली सीढ़ी को छोड़ो ताकि तुम दूसरे पर पैर रख सको अगर तुम पहले को पकड़ेंगे तो दूसरे पैर नहीं रख सकोगे वो दूसरे पर रखता है फिर हम उससे कहते हैं तुम दूसरा भी छोड़ो ताकि तीसरे पे रख सको वो कह रहे क्या गड़बड़ है पहले आपने कहा था कि पहले को छोड़ो ताकि दूसरे को पकड़ सको हम दूसरे को पकड़ लिए आप कहते हैं दूसरे को छोड़ो हम उससे कहते हैं कि हमें पकड़ने छोड़ने का सवाल नहीं है हम तो तुम्हें आखिर में वहां ले जाना चाहते हैं जहां कोई सीढ़ी न रह जाएगी न पकड़ने को होगा न छोड़ने को होगा लेकिन सीढ़ी पार तो करनी पड़ेगी ये सब सीढ़ियां हैं निर्विचार तो आखिरी वहां सीढ़ियां खत्म हो जाती है वहां कुछ सीढ़ी उसके बाद की परिस्थिति बिना जाए नहीं पता चलने वाली नहीं नहीं हाँ मैं जरूर फिर अपन सांझ को मिलेंगे और कुछ जरूर रह जाए तो वो लिख कर रहेंगे आप आत्मा हो ही नहीं और जो आप हो जब तक न मिटोगे तब तक आत्मा का कोई पता न चलेगा आप तो बिल्कुल मन हो और वो परछाई अपन किसकी परछाई में घूम रहे हैं अपन किस चीज की परछाई में घूम रहे हैं इसकी ही खोज करनी चाहिए इसकी ही खोज करनी चाहिए और खोज करते से पता चलोगे अजीब बात है हम घूम रहे हैं ये निपट पागलपन जब आप आईने में देखते हो तो किसकी परछाई देखते हो कुछ चीज होती है किसकी आपकी ना और देखने वाले भी आप ही होते हो और परछाई भी अपनी ही देखते हो जैसे हम आईने में अपनी परछाई देख रहे हैं तो आईना तो मुर्दा है लेकिन आईना तक खुश करता है अगर अच्छा आईना हो तो आप प्रसन्न लौटते हो परछाई देख के उसमें सुंदर अगर आप दिखाई पड़ते हो और अगर कुरूप दिखाई पड़ते हो तो नाराज लौटते हो देख के और आईना को बेचारे को कुछ पता ही नहीं ना आपको खूबसूरत बनाने का फिक्र है ना आपको क्रूप बनाने की फिक्र लेकिन आईना अगर सुंदर दिखा देता है आपको और इतने सुंदर कोई भी नहीं है जितने आईने बता रहे हैं वो तो आईना दुकानदार बना रहा है और जिसमें आप सुंदर दिखाई पड़ते हो वो बेच रहा है और आप बड़े देख के प्रसन्न होते हो कौन प्रसन्न होता है किसको देख के प्रसन्न होता है और आईना तो मुर्दा है दूसरों की आंखें एक जीवित आईना है जिसमें हम अपनी परछाई देखते हैं चार आदमी आपको कह देते हैं आप बड़े अच्छे आदमी हो आप फूले हुए लौटते हो किसी के अच्छे कह देने से क्या हो गया एक परछाई और चार आदमियों ने कह दिया कि तुम बिल्कुल गंवार हो बुद्धू हो बुरे हो आप दुखी लौटते हो रात भर सो नहीं पाते करबड़ बदलते हो परेशानी मालूम होती क्या हो गया चार आदमियों के कहने परछाई सुखद न बनी जो हमने उनकी आंख में देखना चाह था वो न देखा मुश्किल में पड़ जाए इसको मैं कह रहा हूं ये जो जो कह रहा हूं कि हम अपनी परछाई में जी रहे हैं पूरे वक्त देख रहे हैं कौन क्या कहता है कौन क्या सोचता है किसको हम कैसे दिखाई पड़ते हैं और जो आदमी इस तरह परछाई में जिएगा वो आदमी सत्य की खोज में नहीं जाते क्योंकि सत्य वहां है जहां परछाई से हटेंगे और पीछे जाएंगे परछाई छोड़ेंगे फिक्र छोड़ेंगे परछाई सन्यासी को हम कहते हैं आमतौर पर कि सन्यासी वो है जो समाज छोड़ के चला गया लेकिन सन्यासी भी पूरे वक्त समाज में परछाई देख रहा है आपने छोड़ के गया एक साधु भी मुझे मुंह पट्टी बांधे हुए मैंने कहा सो तो नहीं छोड़ देते इसमें क्या अर्थ है उन्होंने तो कहा छोड़ तो आज दें लेकिन कल कोई साधु नहीं मानेगा तो मैंने कहा साधु मनवाने का आग्रह क्या है? साधु होने का आग्रह होना चाहिए मनवाने का क्या आग्रह मनवाना दूसरे से है होना खुद है लेकिन मनवाए बिना मजा नहीं है क्योंकि वो परछाई नहीं बनेगी फिर वो लोग कहेंगे नहीं करेगी कुछ भी नहीं आती इसको कह रहा हूं परछाई और आत्मा-आत्मा की दो ही मत करिए क्योंकि सब धन ने सीख लिए और बड़े खतरनाक शब्द भर हमारे हाथ में अच्छे अच्छे और बातचीत और व्याख्या और विश्लेषण भी बहुत अच्छे और जहाँ हम रहते हैं वहां इन शब्दों का कोई संबंध नहीं वो जहाँ हम रहते हैं वो मन से ऊपर तल कभी जाता नहीं और बातें हमारी आत्मा से नीचे कभी नहीं उतरती इसलिए हमारी बातों में और हमारे जीने में कहीं कोई तालमेल नहीं रहते हैं मन के तल पर बातें करते हैं आत्मा के तल पर दोनों में कोई तालमेल नहीं एक आदमी रहता है अंधेरे में बातें प्रकाश की करता है एक आदमी है बीमार बातें स्वास्थ्य की करता है और सच तो ये है कि बीमार ही अक्सर स्वास्थ्य की बातें करते स्वस्थ आदमी करता भी नहीं क्योंकि क्या मतलब बीमार आदमी 24 घंटे बीमारी की वजह से पीड़ित होने के कारण स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य की बातें करता है गरीब आदमी धन की बात करता है और कोई आदमी धन की बात करे तो समझ लेना की गरीब है चाहे कितनी धन हो उसके पास धनी आदमी क्यों धन की बात करेगी जो हमारे पास नहीं होता उसके हम बात करते हैं और जो हमारे पास होता है उसको हम छिपाते हैं तो जो हम हैं उसको तो हम छिपाए हुए हैं और जो हम नहीं है उसकी किताबों में से बातें पढ़ ली कि आत्मा है और आत्मा की परछाई नहीं और आत्मा का ही वो आत्मा है का उससे मतलब क्या है आपका या किसी का मतलब तो इस है जो है और जो है वो बड़ा परछाई वाला ही खेल है बिल्कुल रिफ्लेक्शन का खेल चल है हमारे सुख दुख बिल्कुल ही ऐसे अब हिंदुस्तान में एक चपटी नाक की लड़की पैदा हो जाए वो दुखी रहेगी जिंदगी भर क्योंकि जो परछाई बनेगी वो असुंदर की बनेगी हर आंख कोई लड़की चीन में पैदा हो जाए वो दुखी नहीं रहेगी क्योंकि चपटी नाक सुंदर है अब वो दुख कहे का है नाक का तो वो चीन में भी होना चाहिए चप्टीनाक तो कोई दुख नहीं और कल अगर हम भी तय कर लें कि चपटीनाक सुंदर है और तय करने में कोई हर जाने कोई कठिनाई नहीं क्योंकि नाक का काम चपटी नाक भी कर देती है और लंबी नाक भी कर देती असली काम काम का है वो जो काम हो रहा है भीतर से वो तो सिर्फ जैसे कि मोटरगाड़ी के पीछे अगर समझो कि साइलेंसर लगा हुआ धुआं फेंकने का वो चपटा है कि गोल है कि लंबा तो कोई मतलब नहीं वो धुआं फेंकने का काम करता है नाक केवल श्वास को ले जाने लाने के लिए मार्ग ज्यादा नहीं पैसे इससे ज्यादा नहीं पैसे चपटी है कि लंबी इससे कोई मतलब नहीं काम पूरा हो जाता है तो चाहे तो चपटी नाक को सुंदर मान सकते हैं चाहे तो लंबी नाक को ये मानता है सिर्फ और लंबे दिन तक मानते रहे तो आदमी भूल जाता है कि जो हम मान रहे हैं वो तो कोई मतलब है मगर जहां ऐसी मानता है वहां रिफ्लेक्शन दूसरा बनता है चप्टीनाक तो आदमी प्रूफ हो गया, अब वो 24 घंटे नाक के लिए कॉन्सियस रहेगा सब उपाय करेगा कि तो उसकी नाक का आपका ध्यान न चला जाए उसकी नाक पर क्या मतलब क्या है समझ लो एक चपटीनाक का आदमी एक जंगल में जहां कोई दूसरा आदमी नहीं क्या कभी भी वो अपनी चपटी नाक के लिए दुखी होगा हो। क्योंकि कोई प्रतिबिंब नहीं बनता कोई परछाई नहीं बनती तो परछाई तो कर देती राहुल पहली दफ्तर रूस गए तो राहुल के हाथ बहुत खूबसूरत थे बहुत मुलायम थे जिन ने कभी कुछ काम नहीं किया उनके हाथ मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे इसमें कोई कठिनाई नहीं तो जो भी उनका हाथ देखता था वही कहता था बहुत बढ़िया बिल्कुल स्त्री स्त्रियों जैसा सुंदर कोमल हाथ रूस गए पहले आदमी ने जिसने स्टेशन पर तो स्वागत किया उसने हाथ मिला के खींच लिया और उसने कहा कि आप अपना हाथ संभाल कर रखना जिससे भी मिलाएंगे वही आपको नफरत करेगा क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे हाथ को हम मुफ्तखोर का हाथ मानते हैं इसमें गट्टे नहीं है मजदूर के आपने कभी कुछ किया नहीं आप मुफ्तखोर तब राहुल ने कहा कि बड़ी मुश्किल हो और राहुल ने कहा कि फिर पूरे रूस में मैं हमेशा सचेत रहा कि किसी से हाथ मिलाऊ तो बस मन लगे कि और जैसे हाथ मिलाया दूसरे आदमी के आंख पर असर बदला आदमी मुफ्त खोल अभी जो जो मामला है ना अभी हमको ख्याल में नहीं आया सुंदर हाथ से हाथ मिलाने में अच्छा लगना चाहिए लेकिन वो जो आंख में तस्वीर बनती है अगर वो तय कर लेके गलत है हम सब परछाई में जी रहे हैं बहुत बहुत तरह से परछाई इस परछाई से इस परछाई के लिए बात कर रहा हूँ परछाई के लिए मेरी तो पूरी चेष्टा है कि मेरी बात सोचनी चाहिए गलत लगे फेंक देना चाहिए ठीक लगे उपयोग कर लेना चाहिए मेरा मतलब समझे आप ऐसा है कि अगर में कोई हो। ना, ना उथल पुथल नहीं हुई है आपका मस्तिष्क बड़ा ठोस है मजबूत है उथल पुथल होती तो आप संदेह से भरे हुए आते आप तो उत्तर से भरे हुए आए उथल पुथल नहीं हुई उथल पुथल बड़ी और चीज है आप मेरी बात नहीं रहे ना आप तो उत्तर लेके आए उथल पुथल कहां हुई है उधेड़बुन थोड़ी, थोड़ी बहुत भी हुई है हाँ, हुई कल भी। क्या उधेड़बुन हुई उसके बाद अभी आप जरा भी नहीं सोचे सोचते तो इनमें से एक शब्द लेके नहीं आते सुनिए फिर उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए असल में किसी भी चीज का जिसका अस्तित्व है वो सदा सीमित होगा अस्तित्व सीमित ही होगा अस्तित्व की सदा सीमा होगी सिर्फ शून्य असीम हो सकता है अन अस्तित्व एग्जिस्टेंस असीम हो सकता है हम जब कहते हैं कोई चीज है तो है उसकी सीमा बन जाती है वो कहीं होगी कभी होगी वो किसी स्थान में होगी किसी सीमा में होगी उसका होना कहीं पूरा होता होगा और किसी चीज का ना होना शुरू होता होगा अस्तित्व सदा सीमित होगा इसलिए जो लोग कहते हैं ईश्वर है वो लोग ईश्वर को सीमित बना देते हैं इसलिए जो जानते हैं वो कहते हैं ईश्वर ना तो है और ना ना है उसको सीमा के बाहर डालने के लिए जरूरी हो जाता है कि ना है भी उसमें जोड़ दिया जाए समझ लें इस कमरे में अगर ये कमरा है तो इसकी दीवालें होंगी नहीं तो ये कमरा नहीं हो सकता अगर ये कमरा नहीं है तब तो दीवालों का कोई सवाल नहीं है तो कमरे का होना तो हमेशा सीमित होगा न होना ही असीम हो सकता है अब वो जो मैं कहता हूं अंधकार असीम है उसका कारण है कि मूलतः अंधकार नहीं है वो नॉन एग्जिस्टेंस है और प्रकाश एग्जिस्टेंस है प्रकाश है प्रकाश की सत्ता है और अंधकार की असत्ता है तो आप प्रकाश को जला सकते हैं और प्रकाश को बुझा सकते हैं ना तो आप अंधकार को जला सकते हैं और ना बुझा सकते हैं समझने की कोशिश करिए पहले आप प्रकाश को ला सकते हैं ले जा सकते हैं अंधकार को ना आप ला सकते हैं ना ले जा सकते हैं। अगर इस कमरे में हम कहें कि मित्रों जाओ थोड़ा अंधकार ले आओ तो आप कहेंगे हम असमर्थ लेकिन आपसे कहेंगे जाओ थोड़ा प्रकाश ले आओ आप कहेंगे हम अभी ले आते यानी प्रकाश चूंकि सीमित है आप उठा के ले आते हैं अंधकार को उठाके कैसे लाइएगा और दूसरी मजे की बात है कि प्रकाश है इसलिए लाया भी जा सकता है हटाया भी जा अंधकार नहीं है अंधकार का मतलब है ना होना काले पर्दे लगा देंगे अंधकार हो जाएगा। तो काले पर्दे आपको लगाने पड़ेंगे और प्रकाश को रोकना पड़ेगा आप अंधकार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे सिर्फ प्रकाश को आने से रोक रहे अगर गौर करेंगे तो जब भी आप कुछ करेंगे वो प्रकाश के साथ होगा अंधकार के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते आप एकदम ही इम्पोर्टेंट है अंधकार के सामने तो समझ रहे हैं इसको आप आप जो भी कर सकते हैं जब आप कहते हैं हम पर्दे लटका देंगे तो पर्दे लटका के आप अंधकार नहीं ला रहे पर्दे लटका के सिर्फ प्रकाश आने से आप रोक रहे हैं आप दिया बुझा देंगे तो आप अंधकार नहीं ला रहे दिया बुझाने से सिर्फ प्रकाश बुझा रहे हैं आपको अंधकार के साथ कुछ भी नहीं कर सकते जो भी करेंगे प्रकाश के साथ करेंगे क्योंकि प्रकाश है और सीमित है और प्रकाश के साथ कुछ किया जा सकता है अंधकार के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता तो जो मैंने कहा जिस अर्थ में अगर बहुत गौर से देखें तो परमात्मा के सामने आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने चाहिए कि आप कुछ भी ना कर सकें परमात्मा के समक्ष आप कुछ भी ना कर सकें अगर आप कुछ भी कर सकते हैं उसके समक्ष तो आप उससे ज्यादा बड़े हो गए ये तो प्रतीक की बात है इसको पागलों की तरह नहीं पकड़ लेना चाहिए तो सब बड़े मुश्किल में डाल देते हैं जब मैंने रात को कहा अगर आपने सुना होता तो सिर्फ प्रतीक की बात है जो आदमी कहता परमात्मा प्रकाश है वो भी एक प्रतीक का उपयोग कर रहा है हाँ। समझ तो लें पहले पूरी बात समझ तो लें पूरी बात इसलिए मैंने कहा कि समझना बहुत मुश्किल होगा जब मैं बोल रहा हूँ तब आपकी खोपड़ी में कुछ जोर से चलता रहेगा तो फिर मेरी बात आप तक पहुंचेगी और मैं ये कह नहीं रहा हूं कि मेरी बात से राजी हो जाए इसलिए डर कुछ है नहीं मेरी बात गलत लगे उसे बिल्कुल कचरे में फेंक के अपने घर चले गए मैं न किसी को अनुयायी बनाता न किसी संप्रदाय में दीक्षा देता न कोई मेरा सितष्य न कोई मेरा किसी से संबंध है मेरी बात मैंने कह दी आपने सुन ली बड़ी कृपा है बात खत्म हो गई इससे ज्यादा कोई आग्रह नहीं अगर गलत हो तो मेरी कोई जिद्द नहीं है को सही मानना ही चाहिए ये जो मैंने ये जो मैंने कल कहा अगर उसको समझने की कोशिश करे आप देखें प्रकाश कभी होता है कभी नहीं हो जाता है अंधकार सदा है उसके होने न होने का कोई सवाल नहीं जब प्रकाश हो जाता है तब आपको अंधकार दिखाई नहीं पड़ता जब प्रकाश नहीं हो जाता तब आपको अंधकार दिखाई पड़ता आपने दिन में सुबह सूरज निकलता है और आप सोचते होंगे आकाश के तारे कहीं खो गए वे कहीं खो नहीं जाते वे अपनी जगह है सिर्फ सूरज के प्रकाश में आपको वे दिखाई नहीं पड़ते अभी बड़े मजे की बात है कुछ चीजें प्रकाश में दिखाई पड़ती हैं और कुछ चीजें प्रकाश में नहीं दिखाई पड़ती आकाश के तारे नहीं दिखाई पड़ते दिन में फिर रात सूरज ढल जाता है फिर वे दिखाई पड़ने लगते हैं सूरज यहां ढला और वहां वो दिखाई पड़ने शुरू हुए वो वहीं थे सारा आकाश भरा था उन्हीं से सूरज की रोशनी ने आपकी आंख को तो ढक लिया वे नहीं दिखाई पड़ते रोशनी एक झलक है अंधकार एक स्थायित्व है और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं कुछ प्रकाश के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहा ये आप भूल के मत समझ लेना कि मैं कोई प्रकाश के खिलाफ कुछ कह रहा हूं और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं उन लोगों के खिलाफ भी कुछ नहीं कह रहा जो प्रकाश को परमात्मा कहते हैं जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम परमात्मा को समझने जब जाते हैं तो सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि हम कुछ प्रतीकों का उपयोग करें प्रतीकों का उपयोग किया जाता है और प्रतीकों का उपयोग का मतलब होता है कि हम विशिष्ट निर्देश कर रहे हैं कि इस अर्थ में इस प्रतीक का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि मैं परमात्मा को ऐसा कहना चाहता हूं जो न कभी जाता है न कभी आता है जो सदा है कभी छिप जाता है कभी प्रकट हो जाता है दूसरी बात लेकिन आता जाता नहीं तो इसे मैं अंधकार से ज्यादा अच्छी तरह से कह सकता हूं बजाय प्रकाश से जब मैं ये कह रहा हूं कि परमात्मा असीम है तो मेरा मतलब यह है कि परमात्मा शून्य है क्योंकि जो भी चीज शून्य होगी वही असीम हो सकती सिर्फ शून्य की कोई सीमा नहीं है बाकी सब चीजों की सीमाएं तो परमात्मा असीम अगर इसे कहना है तो ये कहना पड़ेगा परमात्मा शून्य है और शून्य को बताने के लिए प्रकाश सार्थक तो उतना नहीं है जितना अंधकार सार्थक जब मैं ये कह रहा हूं कि परमात्मा परिपूर्ण शांति है तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रकाश एक तनाव प्रकाश की प्रत्येक किरण आपके ऊपर एक तनाव पैदा करते इसलिए सुबह आप जगते प्रकाश के साथ सारा जगत जगता है अंधकार हो गया सारा जगह सो जाता है अंधकार एक गहरी निद्रा में विश्राम है प्रकाश एक गहरे जीवन में सतत हलचल है प्रकाश एक हलचल है एक मूवमेंट है अंधकार नो मूवमेंट अगति निद्रा है हो जाना है विलीन हो जाना है परमात्मा को समझना हो तो परमात्मा एक हलचल कम है एक अगति एक विश्राम ज्यादा है ये सिर्फ प्रतीक की बात है किसी को दिक्कत होती है वो न कहे अंधकार उससे कोई झगड़ा नहीं है ये सिर्फ समझने की बात कि परमात्मा की तरफ हम जो इशारे डाल रहे हैं वो हम क्या इशारे डाल रहे हैं फिर मैं कहता हूं कि जीवन आज है कल नहीं था आप आज हैं कल नहीं थे कल नहीं होंगे पृथ्वी पर जीवन है अनंत अनंत तारा उपग्रह उन पर कोई जीवन नहीं इस पृथ्वी पर भी कोई दस लाख बीस लाख वर्ष पहले जीवन नहीं था कल ये हो सकता है पृथ्वी फिर सूख जाए फिर जीवन न हो आज अनंत अनंत ताराओं पर उपग्रहों पर कोई जीवन नहीं जीवन एक झलक है लेकिन जीवन का न होना एक शाश्वत क्रम उसमें कभी जीवन झलकता है फिर खो जाता है वो जिसमें खो जाता है वो ज्यादा मूल्यवान है जिससे आता है वो ज्यादा मूल्यवान एक सागर है उसमें एक लहर उठी लहर नहीं थी तब भी सागर था। लहर नहीं रह जाएगी तब भी सागर होगा लहर के होने या न होने से सागर के होने या न होने में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई आदमी यह कहे कि लहर सागर है तो गलत नहीं कहता है कोई आदमी यह कहे लहर सागर है तो गलत नहीं कहता है लेकिन बहुत गहरे में सत्य भी नहीं कहता है इससे उल्टा सत्य है सागर लहर है क्योंकि लहर मिट जाए तो भी सागर है सागर लहर बनता है नहीं भी बनता है परमात्मा जीवन की तरह प्रकट होता है नहीं भी होता है परमात्मा प्रकाश की तरह अभिर्भूत होता है नहीं भी होता है लेकिन वो जो ना होना है बहुत लंबा क्रम उसमें होना कभी झलकता है और खो है ये जो मैंने कहा ये जो मैंने कहा ये ना होना और होना एक ही चीज के दो पहलू हैं लेकिन इन दोनों पहलुओं में गहरा और ज्यादा फाउंडेशनल ना होना है क्योंकि होना तो थोड़ी देर को दिखाई पड़ता है ना होना अनंत मालूम फिर मैंने जो ये कहा कि जीवन अंधेरे में उसका मेरा मतलब आप नहीं समझ पाए क्योंकि क्योंकि असल में प्रतीकों को समझना और पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और तब और मुश्किल हो जाता है जब हमारी कोई बंधी हुई धारणाएं तब बहुत मुश्किल हो जाती असल में जीवन अंधेरे में है इसका मतलब क्या इसका मतलब केवल इतना कि जीवन की सारी जड़ें मिस्ट्री में है रहस्य में जहां एकदम अंधकार है जहां कुछ भी प्रकाश नहीं इसका मतलब ये नहीं मैंने कह दिया कि, कि सूरज की रोशनी में जीवन नहीं सूरज की रोशनी में जीवन है उससे जीवन प्रकट हो रहा है फूलों में पत्तों में हम में सब सूरज की रोशनी से हो रहा है लेकिन सूरज की रोशनी से क्यों हो रहा है ये जीवन प्रगट ये जड़ बिल्कुल अंधेरे में है समझे कि नहीं अंधेरे का मतलब है द मिस्टीरियस वो जो रहस्यपूर्ण है जहां सब खोया है जहां कुछ साफ नहीं है जहां सब धुंधला होता चला गया है प्रकाश में सब साफ है अंधेरे में सब खोया है परमात्मा सबसे बड़ी मिस्ट्री है सबसे बड़ा रहस्य निश्चित ही वो रहस्य बिल्कुल अंधेरे में उदाहरण के लिए जो मैंने कहा कि वृक्ष की जड़ें वे नीचे अंधेरे में काम कर रही है हाँ। आप खाना खाते हैं खाना तो आप रोशनी में खाते हैं खाना आप खाते हैं लेकिन खाना किसने पचाया है ये आपको पता भी नहीं और खाना कौन पचा रहा है भीतर ये भी पता नहीं वो सब में चुपचाप हो रहा है वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर एक आदमी के पेट में जितना काम हो रहा है अगर उतना काम हमें फैक्ट्री में लेना पड़े यानी रोटी को खून बनाने का इतनी बड़ी फैक्ट्री बनानी पड़ेगी कि कई वर्ग मिल की जगह घेरे और कई हजार लोग काम करें और अभी भी हम पूरी तरह नहीं जानते कि रोटी खून कैसे बने नहीं तो मामला खत्म हो जाए भोजन का अभी भी हम जानते नहीं कि मामला क्या है ये होता कैसे रोटी को खून में कन्वर्ट करना एक एक पौधा है वो मिट्टी खाता है और फूल बना देता है मिट्टी कैसे फूल में कन्वर्ट होती कहां कन्वर्ट होती अभी रहस और किसी अंधकार में हो रहा है जिसका कुछ पता नहीं पौधे को काट पीट डालो कुछ पता नहीं चलता कि मिट्टी कब फूल बन जाती किस क्षण पर वो कन्वर्शन होता है आप कब खाना खाते हैं वो कब खून मांस मज्जा बन जाता और कितना अद्भुत है मामला एक ही रोटी आप खाते हैं उसी रोटी तो में से कुछ हिस्सा खून बनता है कुछ हिस्सा हड्डी बनता है कुछ हिस्सा तो बाल बनता है कुछ हिस्सा आंख बनता है कुछ हिस्सा चमड़ा बनता है कुछ हिस्सा मज्जा बनता है एक ही रोटी वो सब बनता है वो कहाँ हो रहा है वो किस लोक में हो रहा है वो किसी बहुत गहन अंधकार में चुपचाप हो रहा है वह बिल्कुल साइलेंटली हो रहा है और अभी वैज्ञानिक कहते हैं कि जब से हमने उसे जानने की बहुत कोशिश की तो डिस्टर्बेंस पैदा हुए अभी वैज्ञानिक जितना हम उसे जानने की कोशिश करते हैं उतना आदमी डिस्टर्ब हो रहा है उतनी परेशानी हो रही उतनी जड़ें उखड़ रही और मुश्किल होती चली जा रही तो जो मैंने कहा उसको समझने की कोशिश करना मैं कोई प्रकाश का विरोधी नहीं हूं जो अंधकार का तक विरोधी नहीं है वो प्रकाश का विरोधी कैसे होगा और जो परमात्मा को अंधकार तक कहने को राजी है उसके उसमें प्रकाश का होना समाविष्ट और जो ये कहने को राजी है कि अंधकार से जीवन निकलता है वो ये थोड़ी कहेगा कि प्रकाश से जीवन नहीं निकलता है प्रकाश से तो निकलता ही है वो मेरी बात समझने की कोशिश करना और समझने की कोशिश आसान होगी अगर मानने और न मानने की जल्दी न की दोनों की जल्दी की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरा ही नहीं ना तो इसकी फिक्र करना है कि ये बात माननी कि नहीं माननी सिर्फ सोच लेना एक निवेदन है सोच लेना लगा ठीक ठीक नहीं लगा मुक्त हुए उससे झंझट छूटे वो आदमी गलत था बात खत्म हो गई सोचने घर का आग्रह इससे ज्यादा नहीं और लोग हैं बात। अच्छी बात कि आदमी से नहीं उत्तर हो पाएगा ये तो परमात्मा कभी मिल जाए तो पूछना कि जीवन को प्रकट होने की क्यों जरूरत पड़ी हालांकि उससे भी आप राजी न हो सकोगे हाँ बड़ा बहुत मुश्किल पड़ेगा राजी होना मेरा ये है। आपका ख्याल क्या है ना ना तो आदान प्रदान बिल्कुल नहीं है या तो मैं लेने को राजी हूं या देने को आदान प्रदान होते ही नहीं मेरी आप रहे हैं ना है न मैं आप मैं, मेरी बात समझिए मैं तो आदान के लिए राजी हूं अगर आप देना चाहते हैं बिल्कुल राजी हूं फिर मैं मौन बैठ के समझने की कोशिश करूं समझाने की फिक्र छोड़ दू मेरी बात समझे ना आप एक काम ही मुझे करने दें और या फिर एक काम आप करें दोनों काम एक साथ चले आदान प्रदान तो, तो इधर तो मेरी आप हाँ इसलिए तो दुनिया की ये हालत इसलिए ये हालत है यानी आदान प्रदान अगर एक साथ चलते हैं तो उसका परिणाम यह होता है एक गाड़ी वहां से इधर को चलती एक गाड़ी यहां से वहां को चलती कहीं क्रॉसिंग होता है लेकिन मिलना नहीं होता कोई नहीं सकता मैं तो राजी हमेशा मुझे इसमें कोई सुख ही नहीं है कि मैं आपको समझाऊंगा मुझे समझने में भी इससे भी ज्यादा सुख है वो तो कभी भी आ जाए बैठ जाए घंटे बाद में सुनूंगा आपकी बात समझूंगा लेकिन फिर उस वक्त मैं नहीं समझाऊंगा फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है उसके प्रचार विवेचन कोई जरूरत नहीं होता तो आपके जीवन के लिए विवेचन की कोई जरूरत नहीं मैंने आपकी बात सुन ली मेरे काम की होगी पकड़ लूंगा नहीं होगी नहीं पकड़ लूंगा बात खत्म हो जाती विवेचन का कहा है? सवाल है विवेचन तो कई जन्मों के बाद आखिर में भगवान के सामने करना चाहिए उसके पहले कोई नहीं। मतलब नहीं है वो तो सुबह आप थे सुबह नहीं थे सुबह की टाक जरा रिकॉर्ड है पूरी सुन ले अभी कोई भी मेरी सुना देगा तो इस बात की पूरी बात की पूरी तीन दिन की बात सुन ले फिर कुछ भी ख्याल मुझे बताने का हो जो भी पूरा आ जाए दो चार दिन आपकी सुनूंगा बैठ और मैं आपसे कहता हूं कि मैं जितना बोल के आपको नहीं समझा सकता उतना आपकी सुन के मैं आपको समझा सकूंगा आपका पूरा निकल जाए तो बड़ी आसानियाँ हो जाए बहुत तो फिर बड़ा मुश्किल फिर निकलने दीजिए नहीं तो दूसरे मित्रों को आ जाने दें और भी अगर आप शरीर के स्वास्थ्य के लिए सीखना चाहते हैं तो अद्भुत है उनका उपयोग बड़ा कीमत का है शरीर के स्वास्थ्य के लिए अद्भुत लेकिन शरीर के स्वास्थ्य का कोई सीधे अध्यात्म से वास्ता नहीं सिवाए इतना कि स्वस्थ शरीर अध्यात्म की यात्रा में आसानी से जाता है अस्वस्थ शरीर को थोड़ी बाधा पड़ती है और कुछ जो और दूसरी प्रक्रियाएं हैं वो मानसिक सिद्धियों की हैं। पर उनका भी अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है अगर आपको टेलीपैथी साधनी है हिप्नोटिज्म साधना है और कुछ साधना है तो भी वो उपयोगी है लेकिन उनका भी अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है मौलिक अध्यात्म का तो जो मैं कह रहा हूं वही बात है और वो सब कर ले तो भी आखिर में यही ना करने पर उतरना पड़ेगा इस अर्थ में फिजूल की बात इस अर्थ में जैसे एक आदमी कॉलेज में पढ़ने जाता है और मैं कहता हूं कि अध्यात्म के लिए कॉलेज में पढ़ना बिल्कुल फिजूल है वो आदमी आके कहे तो कॉलेज में पढ़ना फिजूल है क्या तो मैं तो कहूंगा कि नहीं कॉलेज में पढ़ने के दूसरे अर्थ दूसरे उपयोग है अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो कॉलेज में पढ़ो लेकिन डॉक्टर या इंजीनियर बनने से कोई आध्यात्मिक का वास्ता नहीं वो तुम बिना डॉक्टर इंजीनियर बने भी बन सकते हो और डॉक्टर और इंजीनियर बनके भी नहीं बन सकते हो उससे कोई वास्ता नहीं तो जब मैं कहता हूं कि कोई भी विधि कोई भी योग अध्यात्म के लिए व्यर्थ है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि योग व्यर्थ है मैं ये कह रहा हूं कि अध्यात्म के लिए वो कंडीशन ख्याल में रखनी चाहिए नहीं तो मुश्किल हो जाती है हाँ उसके दूसरे उपयोग हैं इसके बहुत उसके जगह यही बताया गया जय समार्ग के हाँ हाँ बिल्कुल ही बताया गया बिल्कुल ही बताया गया और उसकी गड़बड़ी हुई है उसकी गड़बड़ी हुई है जिस देश में सबसे ज्यादा योग की चर्चा है उस देश में अध्यात्म का है और कितने आसन और कितने योगासन चलते हैं और जब चलता है लेकिन अध्यात्म इन सब का भी अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है जरा भी नहीं जरा भी नहीं बल्कि कई अर्थों में बाधक क्योंकि ये आपको दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है बाधक इसलिए है जैसे कि मैं जा रहा हूं मुझे उदयपुर के स्टेशन पहुंचना है। बीच में कई रास्ते निकलते हैं जो बाजार में जाते हैं कोई प्रदर्शनी में जाता है कोई सिनेमा सिनेमागृह में जाता है वो अलग अलग चले जाते हैं और जब मैं सिनेमा सिनेमागृह की तरफ जाता हूं तब स्टेशन के मार्ग में बाधा पड़ती है, क्योंकि सिनेमा अटका आएगा आखिर मुझे सीधे जाना है तो सिनेमा के सामने से नमस्कार करते हुए निकलना चाहिए कि मैं भी स्टेशन जा रहा हूं मैं नहीं आता कहीं हालांकि ये सब रास्ते में पड़ते और बगल में कट जाते अब जैसे राममूर्ति जैसा आदमी है पहलवान है जितने राममूर्ति के शरीर में जो तत्व है वो हम सबके शरीर में है और हम में से कोई भी राममूर्ति बनना चाहे तो प्रयास करने से बन सकता है कोई बाधा नहीं है लेकिन राममूर्ति इतनी श्रम करके जब शरीर को बनाता है तो हम चकित हो जाते हैं चमत्कृत हो जाते हैं कार निकल जाती छाती पर तो उसे पता ना चले पत्थर तोड़ो उसकी छाती पर उसको चोट ना आए पीछे से कार को पकड़ लें हाथ से तो कार भनभनाती रहे लेकिन आगे न बढ़ सके यह हम सबके शरीर में छिपी हुई ताकते हैं लेकिन इन पर काम करने से अध्यात्म का संबंध नहीं कोई कहेगा राममूर्ति बनना पड़ेगा तब अध्यात्म में जा सकोगे तो बड़ा मुश्किल है राममूर्ति से कोई लेना देना नहीं यानी इसका मतलब हुआ कि शरीर है शरीर में दो रास्ते हैं, एक शरीर को पार करके मन की तरफ जाता है और एक शरीर में ही भीतर जाता है मन में नहीं जाता इसको समझ लेना ऐसा हम समझ लें कि ये शरीर है ये मन है ये आत्मा है तो एक रास्ता तो शरीर से मन की तरफ जाता है मन से आत्मा की तरफ जाता है एक रास्ता शरीर से और शरीर की गहरी मिस्ट्री में जाता है एक रास्ता मन से और मन की गहरी मिस्ट्री में जाता है एक रास्ता आत्मा से और आत्मा की गहरी मिस्ट्री में जाता है यानी वर्टिकल रास्ते हैं और होरिजेंटल रास्ते तो राममूर्ति होरिजेंटल जा रहा है शरीर में तो वो शरीर के सारे रहस्यों को खोज जा सकता है और हो सकता है आगे आने वाले खोजी जी राममूर्ति को पीछे कर दें, और भी खोज लाएं शरीर खुद एक अनंतता है उसमें भी बड़े रहस्य भरे जो हमोसा में पता भी ना हो अभी बिल्कुल पता ना हो तो हठयो शरीर में घुस जाता है सीधा तो जन्मों जन्मों तक आप जा सकते हो और अद्भुत रहस्य अनुभव करेंगे अद्भुत तप्तियां पालेंगे लेकिन अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं शरीर के ही रहस्य लम्बी उम्र हो जाएगी लोह हो जाएगी क्या हो जाए वो सब हो सकता है उससे कोई लेना देना नहीं तो वर्षों तक मृत्यु भी टाली जा सकती है वो सब होता है इसका तो कोई प्रयोजन नहीं जहां तक ऊपर प्रवेश के लिए तो सामान्य स्वस्थ शरीर पर आप तो उसमें इतने गहरे जाने की कोई जरूरत नहीं यानी वो मामला ऐसे जैसे कार आदमी चलाता आप कार चलाते आप सिर्फ व्हील चला लेते हैं और एक्सीटर दबा लेते हैं और गाड़ी मोड़ लेते बस काम हो गया है कार के भीतर घुसने की आपको कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे काम करती क्या नहीं करती वो एक मैकेनिक है वो उस दुनिया में जाता है आप बिना जाने कार चला लेते हैं बस आपके लिए इतना काफी है पर्याप्त कार को चला लेने के लिए मैकेनिक के लिए इतना काफी नहीं है। हो सकता अधिक कार चलाने वालों ने भीतर झाँक के भी देखा हो कि कार में होता क्या या आप उनसे पूछें कि कार कैसे चल जाती तो वो ना बता वो क्या हम इतना जानते हैं कि हम पैर दबाते हैं जी मैंने कुछ पता फिर जो आदमी शरीर से मन पे जाता है तो मन में भी होरिजेंटल रास्ता है अगर मन में होरिजेंटल चले जाएं तो सिद्धियां है, हैं ऋद्धियां हैं उन सबकी दुनिया चमत्कार है वो सारी दुनिया क्या नहीं किया जा सकता वो सब होता हुआ वह मालूम पड़ेगा लेकिन वो फिर आप अंदर घुस गए मन में ऊपर जाने के लिए तो मन शांत हो इतना काफी इससे तो ज्यादा भीतर जाने की कोई जरूरत नहीं और तीसरा आत्मा का है अब अगर आत्मा में भीतर प्रविष्ट हो जाए तो फिर दूसरी बातें मिलना शुरू हो जाएंगी जो लोग आत्मा में ऐसे हो रिजेंटल प्रविष्ट हो गए उनको दूसरी बातें मिली लेकिन जो आत्मा में और सीधे गए उनको परमात्मा मिल गया इसलिए जो लोग जैसे मैं कहूं जैसे जैन है वो आत्मा में सीधे चले गए इसलिए परमात्मा उनके धारणा में नहीं आता उसका खुद कारण इतना है तो ऐसा वर्टिकल नहीं गया आत्मा के और ऊपर नहीं गए आत्मा के भीतर चले गए तो वहां कहीं परमात्मा नहीं मिला उनका परमात्मा नहीं है अभी पश्चिम का मनोविज्ञान है वो मन में सीधा चला गया वो कहता आत्मा नहीं पश्चिम की फिजियोलॉजी है मेडिकल साइंस वो शरीर में सीधी चली गई वो कहते कहा का आत्मा कहाँ का मन कुछ नहीं सिर्फ शरीर है सब शरीर का मैकेनिज्म है ना तो ये सारी मिस्ट्री है इसलिए सारी दिक्कत और मैं जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ उतनी बात कर रहा हूं जिसमें वर्टिकल आप सीधे चले जाएं, जहां से आप हैं वहां से वहां चले जाएं, जहां प्रभु इसके बीच में जो और रास्ते कटते हैं उनकी मैं बात ही नहीं करता लेकिन वो सब रास्ते हैं उन पे जाया जा सकता है जाने की साइंस से इसलिए पतंजलि व्यर्थ नहीं है पश्चिम का विज्ञान व्यर्थ नहीं मनोविज्ञान व्यर्थ नहीं सब सार्थक है लेकिन सीधे जाने वाले के लिए सब उपद्रव क्योंकि वो आड़े गया कि आड़े भी जाने में इतना लंबा है शायद कभी ना लौटे या जन्म जन्म लग जाए और न लौटे तो नाक सीधी रख के जाने की बात इसलिए बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहा हूं जिसमें नाक जरा भी इधर उधर ना हो जाए पर वो कोई व्यर्थ है ऐसा नहीं कर रहा हूं इस दृष्टि से व्यर्थ है सिनेमा की अपनी सार्थकता है अस्पताल की अपनी सार्थकता है लेकिन जिसको स्टेशन जाना उस सिनेमा को भी छोड़ता अस्पताल को भी छोड़ता स्टेशन की तरफ सीधा बात इतना ख्याल रखें एक तो ये है जब तक सन्यास लेने के लिए किसी से सलाह लेने का ख्याल उठे तब तक सन्यास मत लेना हुँ? जब वो ऐसी भाव दशा बन जाए कि सारी दुनिया कहे कि मत लो और फिर भी लेना पड़े तभी लेना उसके पहले नहीं तो बहुत तकलीफ में पड़ोगे। तकलीफ, तकलीफ का मतलब ये हाँ क्योंकि जब हमारा मन किसी से पूछता है तो उसका मतलब है कि हम खुद बहुत साफ नहीं हैं। तब तक हम पूछते हैं no, न न ना, ना वो तो, तो ना ना ना ना समझा मैं न मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हमारे मन में कोई खुद स्थिति साफ नहीं होती तभी तक गाइडेंस का ख्याल होता है गाइडेंस टू आस्क फॉर गाइडेंस मीन्स टू बी कन्फ्यूज मेरा मतलब समझी तू yeah. गाइडेंस के लिए जब भी हम कहीं पूछने जाते हैं तो उसका मतलब हम कन्फ्यूज थे हैं। और इसलिए दो तरह के सन्यासी हैं दुनिया में एक वो जिन्होंने किसी से मार्गदर्शन लेकर सन्यास ले लिया और एक वो जो सन्यासी हैं जो सन्यासी हैं उन्होंने कभी किसी से पूछे ही नहीं उनका तो मजा और है तो जिस दिन तुझे ऐसा लगे कि एक बात खत्म हो गई सन्यासी होना ही मेरा आनंद है ठीक बात करता हूँ कि किसी से पूछना ही मत किसी से भी मत पूछना किसी से पूछा उसका मतलब ये है कि तू अभी भी कन्फ्यूज है कि लेना कि नहीं लेना और डिसीजन लेने में किसी का सहारा लेना फिर तुझे तो दोनों उत्तर मिलेंगे हाँ हाँ इसलिए तो इसलिए तुझे तो दोनों एडवाइस देने वाले मिलेंगे कोई कहेगा कि मतलब कोई कहेगा लोग फिर भी तुझे तो आखिर में खुद डिसाइड करना पड़ेगा और, और दूसरी बात हाँ और दूसरी बात ये ख्याल रखना की जैसे तुझे तो ये दिखाई पड़ता है की संसारी लोग हैं तो वो तुझे दिखाई पड़ते हैं वैसे ही संन्यासियों को भी देख लेना तो उनकी क्या हालत है आमतौर से, आम से आदमी सोचता है कि भाई शादी करने से कोई खास सुखी तो कोई दिखाई पड़ता नहीं है तो क्यों शादी करना like, समझ गया मैं तेरी बात समझ गया इसी तरह ये भी सोच लेना चाहिए कि सन्यास लेने से कौन कौन आनंद दिखाई पड़ता है ना ना ना ये सब बातें तो ठीक हैं इन सब बातों से क्या मतलब है तेरे प्रॉब्लम का था कि हाँ तो फिर तो तू कहीं भी देख हैप्पीनेस फिर क्या सवाल है लेने देने का फिर तो जहां भी हो देखो जब ये मामला है कि हमारे देखने का सवाल है तो फिर ये पूछने क्योंकि इस कमरे में बैठे क्यों उस कमरे में फिर तू तो जहां बैठ वहीं बैठे रहें देखते रहे फिर तो नर्थ रह तो भी देख हैप्पीनेस संन्यासी हो जाओ तो देखो हिंदी ने फिर तो कोई झगड़े नहीं अगर देखने का मामला है तो झगड़े नहीं लेकिन इसका मामला नहीं है देखने का ही मामला नहीं है दिखनी चाहिए देखोगी कैसे देखोगी कैसे देखोगी तो गड़बड़ रहेगा मामला फिर झंझट रहेगी फिर लगेगा उस कमरे में चले जाए शायद वहां ज्यादा दिखाई पड़ती हो उस कमरे में चले जाए ये सवाल नहीं है और दूसरा मामला ये है कि कहती है कि हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं ये तो अच्छा है तो बहुत अच्छा है तो ये कहती है कि हमें इसकी भी फिक्र नहीं है कि कौन क्या कहता है ये भी बहुत अच्छा है तब किसी तरह के गाइडेंस की फिक्र छोड़ दो और जैसा जीने में मौज आए जियो एक ही बात ध्यान रखना कि संसारी से संन्यासी होना बहुत आसान है फिर तो सन्यासी से संसारी होना बहुत मुश्किल पड़ जाता है हाँ क्योंकि अभी अगर तू सन्यासी होना चाहेगी तो सब कहेंगे बहुत बढ़िया है शोरगुल मचाएंगे ताली बजाएंगे, आशीर्वाद देंगे स्वामी मिल जाएंगे सब मिल जाएंगे फिर अगर तूने कहा हम वापस लौटते तो सब द्वार बंद हो जाएंगे सब तरह का निंदा अपमान और गाली गलौच होगी तो ये जो समाज है बहुत चालांक है ये जाने का तो छोड़ता है रास्ता लौटने का नहीं छोड़ता तो मेरा कहना हमेशा वो चुनाव करना चाहिए जो आगे भी स्वतंत्र रखे बांध ना दे नहीं तो फिर तकलीफ शुरू होती है अभी तेरे को नर्स होने में कोई नहीं बांध रहा है तू मुक्त है ज्यादा सन्यासी हो के कम मुक्त होगी क्योंकि नर्स होना तू इसी वक्त छोड़ दे दुनिया कुछ भी नहीं कहेगी लेकिन कल अगर सन्यासी होना छोड़ा तो बहुत मुसीबत तो में पड़ जाएगी इसलिए मैं कहता हूं कि नर्स होना ज्यादा फ्रीडम की स्थिति है वजह सन्यासी होने की एक चमार होना भी ज्यादा स्वतंत्र स्थिति बजाय एक मुनि होने के, क्योंकि तो चम्हारी कभी भी छोड़ सकते हो ये मुनि का धंधा कभी भी नहीं छोड़ सकते तो मुश्किल मामला है सब पाथ एवोल्यूशन के हैं कोई पाथ ऐसा नहीं है जो एवोल्यूशन करना हो एवोल्यूशन करना चाहिए तो कई किसी भी पाथ से होती और इसलिए जिस पाथ पर ज्यादा ज्यादा फ्रीडम हो उस पर ही ज्यादा ज्यादा एवोल्यूशन होती है बांधना नहीं चाहिए यानी सन्यास का मतलब भी क्या होता है जब कोई मुझसे पूछता है कि सन्यास ले ले, तभी मुझे हैरानी होती है। सन्यास का मतलब होता है ऐसा आदमी जो कोई नियम नियम नहीं मानता कुछ बंधन नहीं मानता जो किसी की कोई फिक्र नहीं करता जिसको जो मौज में आता है करता है सन्यास का ये मतलब होता है लेकिन जब कोई कहता है संन्यास ले लें ले, तो वो ये कहता है कि हम उस फलानी तरह के बंधन में बन जाए उस तरह की पर्टिकुलर बाउंडेज को स्वीकार कर लें तो बड़े मजे की बात है सन्यास की का तो मतलब है फ्रीडम सन्यासी का मतलब है मौस रहो जो ठीक लगे करो वो मत समझिये ना बंधो मत बिना बंधे काम नहीं चलता या तो कोई कहता शादी करो इसमें बंद हो या कोई कहता शादी ना करो तो सन्यास में बंद हो लेकिन गैर बंधे मत रहो कहीं ना कहीं बंद हो बीच में नहीं टिकने देंगे और हिस्ट्री को तो बिल्कुल नहीं टिकने देंगे क्योंकि पूरी की पूरी समाज की व्यवस्था पुरुष की बनाई हुई स्त्री की दुश्मन है वो पूरी व्यवस्था वो कहती गुलाम बनो या तो पत्नी बनो या साधवी बनो स्वतंत्र नहीं रहने देंगे और मेरा मतलब है सन्यासी का मतलब होता है स्वतंत्र रहना स्वतंत्र रहो जब तक नर्स रहना नर्स रहो तुम्हें कुछ और बनना और बनू लेकिन किसी से दीक्षा दीक्षा मत लेना वो सब नाले की गवा है किसी से क्या दीक्षा लेनी है स्वतंत्रता तो की किसी से दीक्षा लेनी पड़ती स्वतंत्रता की लेनी पड़ती स्वतंत्र तो रहो बस ठीक है खोजो अपना आनंद जहां तुम्हें मिले और किसी से डरो मत यही सन्यासी का मतलब होता है किसी से डरो मत अभी तुम संन्यास लोगी तो डरना पड़ेगा जिनसे ले लो लोगे उनसे डरना पड़ेगा जिस सोसाइटी के चक्कर में पड़ोगी उनसे डरना पड़ेगा वो कहेंगे ये खाओ ये पियो इस वक्त उठो इस वक्त सो यहां जाओ वहां मत जाओ मुश्किल हो जाएगी तुम पाओगे कि बहुत मुसीबत हो गई तो नर्स होने से ज्यादा बदतर हो गए एक बात ध्यान में रखो हमारा किस तरफ आनंद बढ़ता है वो करते रहो करते रहो जिस दिन तुम पूरे स्वतंत्र हो जाती हो उस तो दिन तुम संन्यासनी हो गई किसी से लेना विना थोड़ी है नर्स रहते रहते हो जा सकती हो छोड़ के भी हो सकती हो नॉलेज कौन रोक रहा है माया सबकी लिमिटेड है सब की लिमिटेड है सन्यासी की भी लिमिटेड है तुम क्या समझती हो सन्यासी को कोई फिक्र नहीं करें उसको भी सुबह शाम फिक्र करनी पड़ती रही है कहां से खाना मिलेगा कहाँ ठहरना मिलेगा तुम्हारा तो ज्यादा निश्चिंत है मेरी अपनी मान्यता ये है कि जो आदमी छह घंटे आठ घंटे मेहनत कर रहा है उसके बाकी घंटे तो मुक्त थे सन्यासी चौबीस घंटे नौकर है और निपट गंवारों का नौकर है जिन में कोई बुद्धि भी नहीं उनका तुम तो छह घंटे दफ्तर से लौट आए तो मुक्त तो हो फिर तुम्हें जो करना हो नाचना हो नाचो गाना हो गाओ जो करना हो करो फिर नहीं कर सकती क्योंकि तो गंवार चाव तरफ से देख रहे हैं क्या कर रही किससे बात कर रही किससे मिल रही कहा जा रही और अगर गड़बड़ की तो खाना बंद इज्जत बंद सब मुश्किल हो जाए कुल इतनी फिक्र करो कि दो चार घंटे दो घंटे तीन घंटे कर लिया काम उसे तुम्हारा खाने लायक निकल आता है बाकी चौबीस घंटे तुम मुक्त हो तो उस बीस घंटे की मुक्ति का जो भी तुम्हें करना हो करो उपयोग करो और नॉलेज से कौन रोकता है नॉलेज तो सब तरफ बटी है खोजो मत सन्यासी होने का मतलब है मत तो मैं कहता हूँ सन्यासी हो जाओ उसका मतलब ही सिर्फ इतना होता है कि बंधोमत मुक्त रहो बस ठीक और वो जो कहते हैं कि सन्यासी हो जाओ उनका मतलब दूसरा है उनका मतलब है कि बंधो मुक्त मत रहो हम से बंधो आज ढांचे में बंधो बिल्कुल बुद्धूपन है इसमें तो कुछ मतलब नहीं मुक्त रहो जिससे सीखना सीखो हुँ? कोई हर जाने जल्दी क्या बंधने की क्यों जल्दी so, कर हाँ करो मैं। मैं। हाँ तो ठीक कुछ में कुछ भी करो मैं जिससे मुक्त रह के करो और तुम्हें लगे कि सन्यास होने में ज्यादा मुक्ति है तो सन्यासी हो जाओ मुझे कोई अड़चन नहीं किसी बात मुझे कोई मान मुझे तो कोई आंखे कोई इसलिए मुझे वैश्य होने में ज्यादा स्वतंत्रता मैं तो वो हो जा तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी ओ, खोज तुम्हारी जहाँ दिशा कोई तुम्हें बांधने वाला नहीं होना चाहिए तुम अपने मालिक को अपनी जिंदगी को बसो जो तुम्हें लगे वो करो मगर बंधना बंधना कहीं भी नहीं बंधना बंधना कहीं भी और ये गुरु डंग से बचना सब गुरु घूम रहे हैं इसी तलाश में ये एक संन्यास बैठी होने वाली पहले फिर ये असली में हो गई जर जाने दो हाँ? तो, तो अभी आगे। <laughs> कर सकती हो बराबर क्योंकि अभी पूरा ज्ञान तो नहीं है न कल ज्यादा ज्ञान होगा आज की बजाय इसलिए लौटने का हमेशा उपाय रखना चाहिए क्योंकि कल तुम ज्यादा ज्ञानवान होगी आज की बजाय और आज से अगर तुम कल को बांधती हो तो तुम गलती न हो जितना मैं आज जानता हूँ कल और ज्यादा जानूंगा और मैं आज कसम खाता हूं कि मैं पीछे नहीं लौटूंगा और कल मैंने जाना कि सब गड़बड़ था तो इसलिए लौटना नहीं लौटना सब स्वतंत्र रखो कोई कहीं कोई बंधने की जरूरत नहीं स्ट्रांग स्ट्रांग बेस की भी कोई जरूरत नहीं ये सवाल ही नहीं है ना ये सवाल ही नहीं ये सब हो सकता है आज तुम जिस रास्ते पर जाते हो कल पा सकते हो वो आगे जाते ही नहीं फिर तुम क्या करोगे? फिर लौटे हुए नहीं कसम खा के उसी पे खड़ी रहोगे कॉम्प्लिकेशंस से जो डरता है भी भी जो कॉम्प्लिकेशंस तो से डरता है वो जिंदगी से डरता है उसको सुसाइड करने के <oken> कोई रास्ता नहीं कॉम्प्लिकेशंस से जो डरता है वो जिंदगी से ही डरता है उसको कुछ सबसे कभी नहीं मिलेगा तो दिस तो ने बिल्कुल कॉम्प्लीकेशंस बढ़ाओ अच्छी तरह से बिल्कुल तभी तो जिंदगी का अनुभव होगा अनुभव नहीं होगा अगर एक स्त्री वेश्या हो के साथ भी हो तो मैं जानता हूं जो वो जानेगी वो वो लड़की कभी भी नहीं जान सकती जो कभी तो प्रेम में नहीं गई बुरे से बुरे रास्ते पर गया हुआ आदमी भी जब अच्छे से रास्ते पर जाता है तो उसका जो जानना है वो रिच होता है समर्थक होता है जिंदगी और गहरी होती है कॉम्प्लिकेशंस तो गहरा करते हैं डरना है क्या और कॉम्प्लिकेशंस से डरना है तो दरवाजा बंद करके अपने बैठ जाओ मर जाओ सुसाइडल है मत सोचो जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा करो ये भी तो सब सोच नहीं है ना no, तो नहीं। <laughs> <सब> सोच रहे बची कहा जाओ मत सोचो बस एक ही बात ध्यान रखो कि बचो मत जिंदगी से भगवान जिंदगी में धक्का देता है कि जाओ जानने को और महात्मा समझाते हैं कि बचो महात्मा जो है परमात्मा के सबसे बड़े दुश्मन महात्माओं से बचना बस और दुश्मनी अगर परमात्मा पाना हो महात्माओं को तो परमात्मा मिलते नहीं चंद्रेश जी जिस ने कभी तो किसी महात्मा को परमात्मा मिला कभी मिलता तो पापी को भी मिल जाए लेकिन उससे नहीं पंडितों को नहीं मिले फिर बात है नहीं है